गर्ग से विस्तृत खंड तेईसवा अध्याय यादव सेना का से भेंट लेकर अलकापुरी को प्रस्थान तथा यादवों और का युद्ध कहते राजन नदों नदियों और समुद्रों ने भी सेना सहित महात्मा प्रद्युम्न को उनके तेज से दर्शित हो रथ निकलने के लिए मार्ग दे दिया कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में बाणासुर का निवास स्थान सोणितपुर था वहाँ श्रेष्ठ मानवीर यादवेश्वर प्रद्युन गए यदवंशियों को पुनः आया देख बाणासुर को बड़ा क्रोध हुआ उसने बारह अक्षोणी सेना के द्वारा उनके साथ युद्ध करने का विचार किया इसी समय त्रिशूलधारी साक्षात पुरुष पुराण पुराण पुरुष महा महेश्वर देव नंदी वृषभ पर आरूढ़ हो हिमाचल पुत्री उमा के साथ बाणासुर के पास आए और बोले शिव ने कहा असुरराज साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोक के स्वामी तथा परात पर परमात्मा हैं हम तीनों ब्रह्मा विष्णु और शिव उन्ही की कला हैं और उनकी आज्ञा को सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं फिर तुम जैसे सामान्य कोटि के जीवों की तो बात ही क्या उन्हीं के पौत्र अनिरुद्ध को तुमने बांध लिया था जिसके कारण उन्होंने अपने प्रभाव से संग्राम में तुम्हारी भुजाएं काट डाली थी क्या उन श्रीहरि को तुम नहीं जानते उन्हें इतनी जल्दी भूल गए अतः अच्छा तुम दानवों के लिए श्रीहरि के पुत्र पूजनीय हैं अनिरुद्ध तो तुम्हारे दामाद ही है अतः अच्छा तुम्हारे लिए उनके पूजनीय होने में तो कोई संशय नहीं है असुर पुंग मैं तुम्हें युद्ध के लिए आज्ञा नहीं देता यदि नहीं मानोगे तो अपने बल से युद्ध करो परंतु तुम्हारे मन का युद्ध विषयक संकल्प मुझे तो व्यर्थ ही दिखाई देता है नारद जी कहते हैं राजन भगवान शिव के समझाने पर बाणासुर ने अनिरुद्ध को बुलाकर उनका पूजन किया और दहेज दिया फिर सेना से प्रद्युम्न काम बंधु के समान साधर पूजन करके महाबाहु बाण ने उन महात्मा को दस हजार हाथी पाँच लाख रथ एक तथा एक करोड़ घोड़े भेंट में दिए महाराज तदनंता धनुधर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अपने यादव सैनिकों के साथ गुयकों यक्षों से मंडित अलकापुरी को गए नंदा और अलकनंदा ये दो गंगाएं परीक्षा खाई की भांति उस पुरी को घेरे हुए हैं वहाँ वे दोनों नदियाँ रत्नों की बनी हुई सीढ़ियों से युक्त हैं वह पुरी यक्ष बंधुओं से सुशोभित है विद्याधरों और किन्नरों की सुंदरियाँ सब ओर से उसकी मनोहरता को बढ़ाती है दिव्य नाग कन्याओं से सुशोभित भोगवती पुरी की भांति गुजक कन्याओं से अलकापुरी की शोभा हो रही थी नरेश्वर कुबेर ने प्रद्युम्न को भेंट नहीं दी यद्यपि वे श्रीहरी के प्रभाव को जानते थे तथापि उन्होंने भेंट देना स्वीकार नहीं किया अहो माया का बल कितना अद्भुत है मैं लोकपाल हूँ इस अज्ञान से वे सदा मोहित रहते थे अतः बलवान यक्षों से प्रेरित होकर उन्होंने युद्ध करने का ही विचार किया क्योंकि निर्धन को यदि धन मिल जाता है तो वह सारे जगत को तीर्ण मानने लगता है फिर जो भूतल पर नौ नवनिधियों के अधिपति हो उनके अहंकार का क्या वर्णन हो सकता है मानद उसी समय कुबेर का भेजा हुआ दूत हेम मुकुट प्रद्युम्न के पास आकर सभा में मस्तक झुकाकर उनसे इस प्रकार बोला मुकुट ने कहा राजन तिलक अलकापुरी के स्वामी धन के अधीश्वर लोकपाल राज राज कुबेर ने जो संदेश दिया है उसे आप सुनिए जैसे स्वर्गलोक में प्रभु इंद्र देवताओं के राजा कहे गए हैं उसी प्रकार भूतल पर एकमात्र में ही राजाओं का महान अधिराज होने के कारण राजा राज कहा गया हूँ यद्यपि मेरा धर्म अर्थात सील स्वभाव मनुष्यों के ही समान है तथापि भूतल पर राजा अधिराजों ने सदा मेरा पूजन किया है इसलिए उग्र से इनको ही मुझे उत्तम भेंट देनी चाहिए मैं भेंट लेने का अधिकारी हूँ देने का नहीं इसलिए मैं यजराज उग्र से इनको कदापि भेंट नहीं दूंगा यदि तुम नहीं मानोगे तो युद्ध करूंगा इसमें संशय नहीं नारद जी कहते हैं मिथिलेश्वर दूध की आवाज़ सुनकर भगवान प्रद्युम्न हरि कुपित हो उठे रोज से उनकी आंखें लाल हो गई और होठ खड़कने लगे प्रद्युम्न बोले पृष्ठवंशियों के स्वामी उग्रसेन राजाओं के भी इंद्र हैं तुम्हारे स्वामी राजराज राज कुबेर उन्हें अच्छी तरह नहीं जानते साक्षात इंद्रादि देवता भी उनकी चरण पादुकाओं पर अपने मुकुट रगड़ते हैं इंद्र ने भय से ही उनकी सेवा में अपनी सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष अर्पित कर दिए हैं वरुण ने श्याम कर्ण घोड़े देकर उन्हें प्रणाम किया है इन्हीं दरपोक राजराज राज ने उनके पास नवो निधियों नवो निधियाँ पहुँचाई है फिर भी उन महाबली महाराज को ये राज, राज नहीं जानते उन यादवराज की सभा में मेंसंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजते हैं यह सारा भूमंडल जिनके एक मस्तक पर तिल के समान दिखाई देता है वे सहस्त्र मस्तक वाले अनंत देव भी उग्रसेन की सभा में नित्य विराजमान रहते हैं महाराज उग्रसेन ने मुझे महात्मा कुबेर के लिए नाराजों बाणों की भेंट देने के निमित्त यहाँ भेजा है अतः इस समय मैं यही करूँगा नारद जी कहते राजन जो कहकर प्रचंड पराक्रमी प्रद्युम ने अपना कोदंड उठाया और भूदंडों से धनुष की डोरी खींचते हुए टंकार ध्वनि की प्रत्यंत के आस्फोटन से ही विद्युत की गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ उससे सात लोकों तथा पातालों से सारा ब्रह्मांड गूंज उठा राजन दिग्गज विचलित हो गए तारे टूटने लगे और भूखंड मंडल हिल उठा धनुधारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने तर्कश से एक बाण खींचकर उसे अपने धनुष की प्रत्यंचा पर रखा और उसे छोड़ दिया बारह सूर्यों के समान तेजस्वी उस बाण ने संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित करते हुए गुजक राज के छत्र और छवर को काट दिया यह अत्यंत विचित्र कांड देखकर राज राजकुबेर के क्रोध की सीमा न रही वे पुष्पकान पर आरूढ़ हो सैनिकों के साथ युद्ध की कामना से पुरी के बाहर निकले उनके साथ घंटानाद और पार्श्व मौर्य नामक यक्ष मंत्री भी थे कुबेर के नकुल कुबर और मणिग्रीव नामक दोनों पुत्र ध्वज के अग्रभाग में सुशोभित हो रहे थे उनकी सेना के कुछ यक्ष अश्वमुख थे जितने ही यक्षों के मुख सिंह के समान थे कुछ सूस और मगर के समान मुख वाले थे कोई आधे आधे पीले और आधे काले थे किन्हीं केस ऊपर की ओर उठे थे वे सब के सब मद से उन्मत्त थे टेढ़े मेढ़े दांत लपलपाती हुई जीभ और विशाल दृष्टा वाले महाबली यक्षों के मुख विकराल दिखाई देते थे वे कवर तथा ढाल तलवार धारण किए हुए थे शक्ति रिष्टि भुचुंडी और परिघ ये आयुध उनके हाथों में देखे जाते थे कुछ यक्षों ने धनुष और बाण ले रखे थे और किन्हीं के हाथों में फरसे चमक रहे थे युद्ध के लिए निकले हुए हाथी सवार तथा रोही और घुड़सवार यक्षों के सहस्त्रों मंडल शोभा पाते थे शंख और ध्वध्वियों की ध्वनि से तथा सूत मागद और बंदीजनों के स्तुति पाठ से भूतल पर कुबेर के वीर सैनिक आकाश में विद्युत गर्जना से युक्त नेगों के समान जान पड़ते थे राज इस प्रकार दिव्य सिद्ध क्षेत्र से करोड़ों बतवारी यक्ष निकल पड़े उनके आ जाने पर प्रमथों की विशाल सेना उनकी सहायता के लिए आ पहुंची कितने ही भूत और प्रमथ विकराल बदन और मदोन्मत दिखाई देते थे उनके साथ डाकनियों के समुदाय यातुधान बैताल विनायक कुष्मांड उन्माद प्रेत शाचर निषाचर पिशाच राक्षस और भैरव भी थे जो भीषण गर्जना करते हुए मारो काटो फाड़ो की रट लगा रहे थे इस प्रकार वहां करोड़ों भूतावलियों बलियाँ आ पहुँची जो सांवर्तक मेघों की भांति पृथ्वी और आकाश को आच्छादित किए हुए थी मोर पर बैठे हुए स्वामी कार्तिकेय तथा चूहे पर चढ़े हुए गणेश जी डमरू की ध्वनि के साथ वीरभद्र को लिए सबसे आगे आ पहुंचे प्रमदगण उन दोनों के यश का गान कर रहे थे इस प्रकार पुण्यजनों का जादुओं के साथ तुम्ल युद्ध आरंभ हुआ जो अद्भुत और रोमांचकारी था रथी रथियों से पैदल पैदलों से घोड़े घोड़ों से और हाथी हाथियों से परस्पर जूझने लगे राजेंद्र रथ हाथी घोड़े और पैदलों के पैरों से उठी हुई धूल ने सूर्य सहित आकाशमंडल को धक् दिया इस प्रकार से गर्ग गर्गसंहिता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद भवलासु संवाद में यादव सेना की यक्ष देश पर चढ़ाई नामक तेईसवा अध्याय पूरा हुआ